के पांक के, पांक पांक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है आशीष कुमार त्रिवेदी की कहानी शुभ घड़ी शर्मा जी शादी का कार्ड देख रहे थे उनके परम मित्र रघुवर टंडन की बेटी का विवाह अगले हफ्ते था टंडन जी ने कल फोन पर भी निमंत्रण दिया था और अभी कुछ समय पहले ही कुरियर से यह कार्ड भी आ गया शर्मा जी सोच में पड़ गए इधर स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था ऐसे में दिल्ली जाना कठिन था वैसे फोन पर उन्होंने अपनी समस्या समझा दी थी किंतु टंडन जी घनिष्ठ मित्र थे किसी को तो जाना ही चाहिए वह अपनी बेटी गायत्री को भेजने के विषय में सोचने लगी जब से उसका अपने पति से तलाक हुआ था उसने स्वयं को एक दायरे में कैद कर लिया था काम पर जाने के अतिरिक्त वह बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी न किसी से मिलना न बात करना बस अपने में खोई रहती थी शर्मा जी को उसकी इस दशा से बहुत कष्ट होता था कहीं न कहीं वह इसके लिए स्वयं को दोषी मानते थे शाम को जब गायत्री लौटी तो उन्होंने दिल्ली जाने के विषय में उससे बात की। तुम्हें तो पता है कि मेरा इन दिनों स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा जाना तो मुश्किल होगा तुम चली जाती तो अच्छा होता कुछ देर सोचने के बाद गायत्री बोली आप तो जानते हैं ना पापा अब मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता है शर्मा जी कुछ गंभीर स्वर में बोले तेरी पीड़ा समझता हूँ बेटी पर ऐसा कब तक चलेगा बीते को भुला कर आगे बढ़ना ही समझदारी है तुम जाओगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और उन्हें भी खुशी मिलेगी कुछ क्षण रुककर बोले बाकी तुम्हारी इच्छा मैं तुम्हें जोर नहीं दूंगा गायत्री अपने कमरे में आ गई, वह अपने पिता की बात पर विचार करने लगी टंडन अंकल ने सदैव उसे बेटी की तरह माना था उनके अच्छे पारिवारिक संबंध थे यदि पापा नहीं जा सकते तो उसे ही जाना चाहिए बहुत सोच विचार के बाद वह जाने को तैयार हो गयी गायत्री को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए खासकर करके रुचि वह दौड़कर उसके गले लग गई आज रुचि की हल्दी की रस्म थी सभी रस्में टंडन जी के फॉर्म हाउस में हो रही थी काफी चहल पहल थी एक लंबे अरसे के बाद गायत्री ऐसे माहौल में आई थी धीरे धीरे अपने आप को इस माहौल में ढाल रही थी शादी के दिन सभी बारात का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे थे गायत्री भी मौके के अनुसार तैयार हुई। बारात सही समय पर आ गई बारातियों में एक चेहरे ने गायत्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया उसने भी गायत्री को देख लिया दोनों एक दूसरे को पहचान गए लेकिन उस समय बात कर पाना संभव नहीं था उस चेहरे को देख गायत्री अतीत में चली गई। वैभव से पहली बार वह अपनी बुआ के घर मिली थी गायत्री ने कुछ ही दिन पहले अपना समाप्त किया था और वह नौकरी ढूंढ रही थी कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने वह बुआ के यहाँ आई हुई थी वैभव बुआ के पड़ोस में रहता था अक्सर शाम को वह बुआ के घर आ जाता था दोनों खूब बातें करते थे वैभव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी बस कुछ ही दिनों में ज्वाइन करने वाला था धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकिया बढ़ने लगने लगी वैभव का झुकाव कुछ अधिक था बुआ उनके बीच पनपते प्रेम को महसूस कर रही थी वह जानती थी कि उनके भाई गायत्री के लिए योग्य वर्ग बन रहे हैं वैभव हर लिहाज से गायत्री के योग्य था अतः उन्होंने इस विषय में अपने भाई से बात की लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है रिश्ते में कोई अड़चन नहीं होगी गायत्री अपने घर वापस आ गई। वैभव के नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद दोनों परिवारों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई लेकिन पहले ही कदम आरोप व्यवधान पड़ गया शर्मा जी ग्रह नक्षत्रों में बहुत विश्वास रखते थे उनका मानना था कि कुंडली का मिलान किए बिना विवाह नहीं किया जाना चाहिए वैभव के घर वालों ने मिलान करने के लिए कुंडली दे दी किंतु दोनों की कुंडली का सही मेल नहीं हुआ शर्मा जी ने रिश्ते से इनकार कर दिया सबने समझाने का बहुत प्रयास किया किन्तु वह नहीं माने गायत्री वैसे तो वैभव से विवाह करना चाहती थी किंतु अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई उसकी चुप्पी से वैभव बहुत आहत हुआ उनका रिश्ता नहीं हो सका वैभव को कंपनी की ओर से विदेश जाने का मौका मिला और वह चला गया उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई इसी बीच शर्मा जी ने गायत्री के लिए एक लड़का ढूंढ लिया दोनों की कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिल रही थी दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया कुंडली सही प्रकार से मिलने के बावजूद आकाश और गायत्री के बीच का रिश्ता कभी सही नहीं रहा उसने कभी भी गायत्री को पत्नी का सम्मान नहीं दिया अक्सर उसे प्रताड़ित करता रहता था गायत्री ने रिश्ते को बचाए रखने का हर संभव प्रयास किया किंतु कुछ सही नहीं हुआ तीन साल के असफल प्रयास के बाद गायत्री ने हार मान ली। दोनों का तलाक हो गया गायत्री अपने मायके वापस आ गई। उसने एक एमबीए कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया जो दुख झेला था उसके कारण उसने स्वयं को बाहरी दुनिया से काट कर एक उसने देखा तो सामने वैभव खड़ा था क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं वैभव ने पूछा गायत्री ने हामी में सिर हिला दिया दोनों एक एकांत टेबल पर खाने के लिए बैठ गए कुछ देर शांत रहने के बाद वैभव बोला कुछ दिन पहले घर गया था बुआ जी से तुम्हारे बारे में पता चला, दुख हुआ। एक बार फिर दोनों शांत हो गए इस बार गायत्री ने कहा मेरी छोटी अपनी बताओ आजकल कहाँ हो तू छ महीने पहले इंडिया वापस आ गया आजकल दिल्ली में ही हुई दुल्ही का बड़ा भाई मेरे अच्छे मित्रों में है उसने जिद की तो बारात में आ गया घर संसार कैसा चल रहा है गायत्री ने कुछ सकुचाते हुए पूछा। वैभव उसकी तरफ देखकर कर हल्के से मुस्कुराया और फिर बोला घर संसार बसा ही नहीं, नहीं। जिससे मन मिला था उससे कुंडली नहीं मिल पाई और फिर किसी से मन ही नहीं मिल पाया गायत्री ने वैभव की तरफ देखा उसकी आंखों में अफसोस झलक रहा था कुछ देर और दोनों बातें करते रहे दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लिए वैभव बारात के साथ विदा हो गया और गायत्री भी अपने घर चली गई दोनों फोन तथा सोशल अकाउंट के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे गायत्री अब पहले की तरह ही प्रसन्न रहने लगी थी धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी आरंभ कर दिया था उसमें आए इस बदलाव से शर्मा जी बहुत खुश थे इस प्रकार तीन माह बीत गए एक दिन गायत्री अपने सोशल अकाउंट पर वैभव से चैट कर रही थी वैभव का मैसेज पढ़कर वह चौंक गई। वैभव ने पूछा था क्या हम हमेशा इसी तरह दूर रहकर बातें करेंगे क्या हम एक नहीं हो सकते मैसेज पढ़कर गायत्री सोच में पड़ गई। कुछ क्षणों के बाद उसने लिखा तुम आकर पापा से बात करो वैभव का जवाब आया मैं आऊंगा लेकिन, लेकिन इस बार तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी ना? गायत्री ने फौरन ने लिखा ने हाँ, हाँ। वैभव ने जवाब दिया ठीक है इस रविवार को आऊंगा गायत्री वैभव की प्रतीक्षा करने लगी उसने शर्मा जी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था वह चाहती थी कि जब वैभव बात करे तो वह उसका साथ दे रविवार को जब वैभव उनसे मिलने आया तो अचानक ही उसे देखकर शर्मा जी चौंक गए गायत्री भी वहाँ आकर बैठ गई अपने हाथ जोड़कर वैभव बोला मैं जानता हूँ कि हमारी कुंडलिया मेल नहीं खाती किंतु अपनी और गायत्री की खुशी के लिए मैं आपसे हमारे विवाह की अनुमति चाहता हूं। गायत्री जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई शर्मा जी बिना कुछ बोले भीतर चले गए। वैभव और गायत्री असमंजस में थे कि उनका निर्णय क्या होगा कुछ देर बाद शर्मा जी बाहर आए। उनके हाथ में पूजा की थाली थी उन्होंने वैभव को तिलक लगाया और चांदी की गणपति प्रतिमा उसके हाथों में रखकर बोले तुम दोनों का मेल ईश्वर ने तय किया है अब दोबारा उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। वैभव ने उनके पाँच हुए और गायत्री अपने पापा के गले से लग गई अभी आप सुन रहे थे आशीष कुमार त्रिवेदी की कहानी शुभ खड़ी चक स्व भारती परिमरी, परिमरी, परिमरी